इस बात को ठीक से समझने तो फिर सूत्र को समझना आसान हो जाए निसर्ग को देखने आदमी को छोड़कर वृक्ष बड़े हो रहे हैं नदियां बह रही हैं चांतारे घूम रहे हैं इतना विराट आयोजन चल रहा है और कहीं भी कोई जबरदस्ती नहीं मालूम पड़ती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 दूसरी ही यात्रा है लॉ से परम अहिंसा मैं भरोसा करता है लेकिन उसकी अहिंसा के कारण बड़े अलग है वो ये नहीं कहता कि दूसरे को मस्त आओ क्योंकि दूसरे को दुख होगा वो ये नहीं कहता वो कहता है दूसरे को मिटाने में तुम मिट रहे हो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 शून्य हो जाए वो सारा विकास एक सतत द्वंद के बीच तनाव में और आज मैं समझता हूं कि रूस और अमरीका इस बात को भली भां से समझते हैं कि लड़ना उनके हित में नहीं है लड़ने का पोज़ बनाए रखना उनके हित में लड़ना जरा भी हित में नहीं है लेकिन एक लड़ने की मुद्रा बनाए रखना हित में उसकी शिथिलता खतरनाक हो सकती है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 इसलिए बहुत छुत्र शक्तियों ने भारत को पराजित किया भारत की कहानी बड़ी अनूठी असल में अध्यात्म के अतिशयपूर्ण प्रयोग की कहानी है भारत की कहानी अनूठी है अनूठी कई लिहाज से पहला तो यह कि इतना बड़ा देश गौ सभ्यता के शिखर पर विज्ञान के संबंध में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 फिर कुछ पशुओं को भी काट के जानकारी लेनी पड़ेगी वो सब नहीं हो सकता तो बीमारी सही जा सकती है भयकर बीमारियां सही जा सकती हैं लेकिन सर्जरी नहीं की जा सकती सुस्रुत ने जो खोजा था अगर सुस्रुत के बाद तीन हजार साल हम उस सूत्र पर चलते तो पश्चिम की सर्जरी आज बचका नहीं होती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 उनके हाथ नहीं थे ऐसे वो पैदा हुए थे निश्चित ही जब उनके 24 तीर्थंकर का छत्री थे तो उनके मानने वाले अधिक लोग छत्री होंगे छत्री रहने का कोई उपाय न रहा क्योंकि हिंसा तो की नहीं जा सकती ब्राह्मण होने का कोई दरवाजा नहीं था क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है शूद्र कोई होने नहीं चाहता था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 संपन्न में आज उसके बच्चे युद्ध से हटना चाहते हैं आज अमेरिका में जितना वियतनाम में युद्ध न हो इसका विरोध है ऐसा कभी किसी मुल्क में नहीं हुआ कि उसका मुल्क लड़ रहा हो और मुल्क के भीतर इतना भयंकर विरोध हो आप थोड़ा सोचें भारत में कि भारत पाकिस्तान से लड़ रहा हो और भारत के सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में और सारे युवा समाज में इसका विरोध हो कि नहीं ये लड़ाई गलत है ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं क्योंकि जब मुल्क लड़ता है तो पूरा मुल्क दीवाना और पागल हो जाता है और जो दीवाना पागल नहीं होगा वो गद्दार और देशद्रोही मालूम पड़ेगा अमेरिका में ये पहली दफा हो रहा है होने का कारण है अति सम्पन्नता में ही दूसरी अति पर जाने की सुविधा होती है ये भारत में हुआ बुद्ध और महावीर के वक्त हम एक शिखर पर पहुंचे एक ऊंचाई थी और तब तो हमने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे मिट जाएंगे लड़ेंगे नहीं तब दूसरे को मौका मिल गया अगर आज अमरीका अपने लड़कों की बात मान ले तो अमरीका वैसा ही गिरेगा जैसा भारत कभी गिरा और हो सकता है लड़के मनवा दे क्योंकि आज नहीं कल ताकत उनके हाथ में आएगी आज नहीं कल वो सत्ता में होंगे, और एक अति से दूसरी अति पर मन का जाना बहुत आसान है लाओस से दूसरी अति पर जाने को नहीं कह रहा है लाओस से कहता है एक खेदपूर्ण आवश्यकता के रूप में युद्ध करता है एक सच्चा सेनापति युद्ध करता है लेकिन हिंसा से प्रेम नहीं करता बड़ा कठिन युद्ध करना और हिंसा से प्रेम नहीं करना लेकिन ताओ को मानने वाले लोगों ने चीन में और जापान में इस तरह का सैनिक निर्मित करने का महान प्रयोग किया जो युद्ध करता है लेकिन हिंसा से प्रेम नहीं करता अगर आपने समुराई नाम सुना हो तो जापान में समुराईयों का एक बड़ी जमात पैदा हुई ये खास तरह के सैनिक का नाम समुराई है उस सैनिक का नाम समुराई है जो युद्ध तो करता है लेकिन हिंसा से प्रेम नहीं करता तब इस समुराई की सारी शिक्षा पद्धति बड़ी अनूठी है इसे तलवार सिखाने के पहले ध्यान सिखाया जाता है और इसे युद्ध पर भेजने के पहले स्वयं के भीतर जाना होता है और ये दूसरे को काटने जाए उसके पहले इसे उस अनुभव से गुजरना होता है जहां ये जानता है कि आत्मा काटी नहीं जा सकती ये बड़ी कठिन बात है क्योंकि सन्यासी होना एक बात है आसान सैनिक होना भी आसान है लेकिन सन्यासी और सैनिक एक साथ होना बहुत कठिन समुराई सन्यासी और सैनिक एक साथ कृष्ण ने भी अर्जुन को समुराई बनाने की कोशिश गीता में की वो समुराई बनाने की कोशिश सैनिक को, और सन्यासी इंसान वो कहते हैं तू लड़ क्योंकि तो अगर न लड़े वो अति होगी वो ये भी नहीं कहते कि लड़ना को लड़ने को तू जीवन का कोई अंत समझे वो भी अति होगी अर्जुन को आसान था कृष्ण कहते देते काट कोई आत्मा नहीं है कोई परमात्मा नहीं है आदमी सिर्फ शरीर है गीता में आगे जाने की जरूरत न थी अर्जुन को इतना पक्का हो जाता कि आदमी सिर्फ शरीर है काटने पीटने में कोई हर्ज नहीं वो लोगों को वृक्षों की पंक्ति की भांति काट डालता अगर उसे कोई भरोसा दिला देता भौतिक वाद का तो कोई अर्चन न वो सैनिक हो जाता शुद्ध सैनिक वो था या अगर कोई उसे भरोसा दिला देता है कि हर स्थिति में हिंसा पाप है तू भाग जा तो वो बिल्कुल तैयार था भाग जाने को वो सन्यासी हो जाता उसे बहुत ही अजीब आदमी से मुलाकात होगी वो जो सारथी बना के बैठा था उससे ज्यादा अजीब आदमी खोजना मुश्किल है उसने दोनों बातें कही वो बातें तो महावीर जैसी करने लगा सारथी आत्मा अमर है और जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा को पाना है और मुक्ति ये बात करने लगा वो मार्क्स जैसी बात करते कृष्ण अर्जुन की समझ में आ जाती अर्जुन काट देता वैसे ही मजे जैसे इस ने एक करोड़ लोग काट डाले कोई अड़चन नहीं न रही ये बात अगर पक्की ख्याल में आ जाए कि दूसरी तरफ कोई आत्मा है ही नहीं सिर्फ शरीर एक यंत्र है तो यंत्र को तोड़ने में क्या अड़चन आती कोई अंतर अंतर्गलानी भी नहीं होती कोई अंतकरण को पीड़ा भी नहीं होती अगर मार्क्स मिल जाता तो भी अर्जुन को शांति मिल जाती वो युद्ध में उतर जाता या महावीर मिल जाते तो तल्लाश छोड़ के जंगल चला जाता मगर ये जो आदमी मिल गया कृष्ण ये इसमें दिक्कत में डालती है इसमें का व्यवहार तो तू ऐसे कर जैसे दुनिया में कोई आत्मा नहीं काट और भली भांति जान कि जिसे तू काट रहा है उसे काटा नहीं जा सकता ये दो अतियों के बीच में जो बात थी बीच में खड़ा हो जा संतुल ये अर्जुन को मुश्किल पड़ी और पता नहीं अर्जुन तो कैसे इस मुसीबत के बीच अपने संतुलन को उपलब्ध कर पाया भारत तो अभी तक नहीं कर पाया कृष्ण की बात बहुत चलती है गीता इतने लोग पढ़ते हैं लेकिन भारत से गीता का कोई भी संबंध नहीं है भारत में या तो अति वाले लोग हैं जो अहिंसा को मानते हैं और या दूसरी अति वाले लोग हैं जो हिंसा को मानते हैं लेकिन भारत में अर्जुन जैसा व्यक्ति तो पैदा नहीं हो सका गीता बिल्कुल ही भारत के सिर से चली गई है उसने कभी हृदय को भारत से छुआ नहीं हालांकि ये बात उल्टी मालूम पड़ेगी क्योंकि घर घर गीता पढ़ी जाती है गीता जितनी पढ़ी जाती और कुछ पढ़ा नहीं जाता गीता लोगों को कंफस्ट है लेकिन छू नहीं सकी छू नहीं सकती क्योंकि बहुत कठिन बात है सैनिक और सन्यास एक साथ इससे ज्यादा कोई कठिन बात दुनिया में संभव नहीं इस सर्वाधिक नाजुक मार्ग लाव से भी ठीक कृष्ण से सहमत लाव से कहता है वो युद्ध करता है लेकिन हिंसा से प्रेम नहीं करता और फिर एक बात कहता है जो बड़ी मतलब की है चीजें अपना शिखर छूकर फिर गिरावट को उपलब्ध हो जाती लाव से कहता है विजय अगर तुमने पाली तो जल्दी ही तुम हारोगे इसलिए विजय पाना मत विजय को शिखर तक मत ले जाना किसी चीज को इतना मत खींचना कि ऊपर जाने का फिर उपाय ही ना रह जाए फिर नीचे ही गिरना रह जाता लाओस से कहता है सदा बीच में रुक जाना अतिवादी कभी बीच में नहीं रुकता खींचता जाता है और एक जगह आती जहां से फिर नीचे उतरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह आखिर हर शिखर से उतरा उतराव होगा ही लेकिन लाउस की बात किसी ने भी नहीं सुनी है कभी सभी सभ्यताए अकी कर जाती एक शिखर पा लेती और गिर जाती कितनी सभ्यताएं शिखर छूकर गिर चुकी फिर भी वो दौड़ नहीं रुकती बेबीलोन, सीरिया मिस कहा एक बड़ा शिखर छुआ फिर नीचे गिर गए अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं कि इजिप्त के जो पिरािड्स हैं उतने बड़े पत्थर किस भांति चढ़ाए गए ये अभी भी नहीं समझा जा सकता कुछ पत्थर गिजे के पिरामिड में इतने बड़े हैं कि हमारे पास जो बड़ी से बड़ी क्रेन है वो भी उन्हें उठा ऊपर नहीं चढ़ा सकती बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती तो फिर इजिप्त उनको आज से कोई छह हजार साल पहले सात हजार साल पहले कैसे चढ़ा सकता अब तक यही समझा जाता था कि आदमी के सहारे लेकिन उस पत्थर को चढ़ाने के लिए तेईस आदमियों की एक साथ जरूरत पड़ेगी तो उनके हाथ ही नहीं पहुंच सकते पत्थर तक था। तेईस हजार आदमी एक पत्थर को उठाएंगे कैसे क्या राज रहा होगा वो पत्थर कैसे चढ़ाए गए इजित की पुरानी किताबें कहती है कि इजित ने ध्वनि की किमिया खोज ली थी और एक विशेष ध्वनि करते ही पत्थर ग्रेविटेशन खो देते थे उनकी उनकी जो बजन है वो खो जाता था आज कहना मुश्किल है कि ये कहां तक सही है लेकिन और कोई उपाय भी नहीं सिवाय ये मान के कि उन्होंने कुछ मंत्र का कुछ ध्वनि का उपाय खोज लिया था चारों तरफ एक विशेष ध्वनि करने से ग्रेविटेशन जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी विपरीत स्थिति पैदा हो जाती और पत्थर उठाया जा सकता था यहाँ पुणे के पास कोई पचास मील दूर सिरपुर में एक पत्थर एक मस्जिद के पास पड़ा हुआ है जिस दरवेश की जिस फकीर की वो मजार है नौ आदमी ग्यारह आदमी अपनी छिंगलियां उस पत्थर में लगा दे और फकीर का नाम लें जोर से तो उंगलियों के सहारे वो बड़ा पत्थर उठाता है सिर के ऊपर था जो नाम लिए ग्यारह आदमी कितनी ही कोशिश करे वो पत्थर हिलता भी नहीं पर एक क्षण को वो पत्थर ग्रेविटेशन खो देता है वैज्ञानिक उसका अध्ययन करते रहे लेकिन अब तक उसकी कोई बात साफ नहीं हो सकी कि मामला क्या है उस फकीर के नाम में कोई ध्वनि आसपास पत्थर के निर्मित हो जाते हैं और पत्थर उठ जाता है पर जिन्होंने ध्वनि के सहारे इतने बड़े पत्थर प्राम तो चढ़ाए होंगे वे आज कहां है वे गए एक शिखर छुआ आज खड़े रह गए लेकिन उनको बनाने वालों का कुछ भी पता नहीं रहा बेबीलोन सब खो गए जहां सभ्यता जन्मी प्लत ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि इजिप्त से यात्रा करके लौटे हुए एक व्यक्ति ने बताया कि इजिप्त के मंदिर के बड़े पुजारी ने सोलन ने उसे बताया है कि कभी एक महाद्वीप परम सभ्यता को उपलब्ध हो गया था अटलांटिस उस महाद्वीप का नाम था फिर वो पूरी सभ्यता के साथ समुद्र में खो गया क्यों खो गया इसका कोई कारण आज तक नहीं खोजा जा सका लेकिन जो भी मनुष्य जान सकता है वो अटलांटिस की सभ्यता ने जान लिया था जाने का क्या कारण होगा इस पर लोग चिंतन करते हैं हजारों किताबें लिखी गई हैं अटलांटिस पर और अधिक लोगों का यही निष्कर्ष है कि अटलांटिस ने इतनी विज्ञान की क्षमता पाली कि अपने ही विज्ञान के शिखर से गिरने के सिवाय कोई उपाय नहीं रह गया वो अपनी ही जानकारी के भार से डूब गया या तो कोई विस्फोट उसने कर लिया अपनी ही जानकारी जैसा आज हम कर सकते हैं आज कोई 50,000 हजार बम अमेरिका और रूस के तहखानों में इकट्ठे अगर जरा से भी भूल हो जाए और इनका विस्फोट हो जाए तो अतलाम किसने पूरी पृथ्वी बिखर जाएगी इसलिए आज जहां जहां एटम बम इकट्ठे हैं उनकी तीन तीन छाबियां क्योंकि एक आदमी का दिमाग जरा खराब हो जाए गुस्सा आ जाए कुछ किसी का पत्नी से झगड़ा हो जाए वो सोचे खत्म करो तुम यहां तो तीन तीन चाबियां रखी हुई हैं कि जब तक, तक तीन आदमी राजी ना हों, तब तक, तक कुछ भी नहीं किया जा सकता लेकिन तीन आदमी भी राजी हो सकते हैं तीन आदमी राजी हो सकते हैं सारी पृथ्वी मिटाई जा सकती है अटलांटिस पूरा डूब गया शिखर को पाके ख्याल ये है उसका ज्ञान ही उसकी मृत्यु का कारण बना अभी इस तरह के पत्थर मिलने शुरू हुए सारी दुनिया में अब तक उन पत्थरों पर खुद हुई तस्वीरों का कुछ अंदाज नहीं लगता था लेकिन अब लगता है अभी आपके जो चांद से यात्री आके लौटे वो जिस तरह का नकाब पहनते हैं और जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं उस तरह के वस्त्र और नकाब पहने हुए दुनिया के कोने कोने में पत्थरों पर मूर्तियां और चित्र है अब तक हम जानते भी नहीं थे कि ये क्या है लेकिन अब बड़ी कठिनाई जिन लोगों ने ये चित्र खोदे हैं पत्थरों पर उन्होंने अगर अंतरिक्ष यात्री न देखे हों तो ये चित्र खोदे नहीं जा और अगर ये दस दस हजार साल पुराने चित्र पत्थरों पर जो खुदे हैं अगर इनमें भी अंतरिक्ष यात्री देखें, तो सब सभ्यताएं हमसे भी पहले काफी यात्राएं कर चुकी हैं, शिखर छू चुकी है मैक्सिको में कोई बीस मील के बड़े पहाड़ पर चित्र खुदे हुए हैं वे चित्र ऐसे हैं कि नीचे से तो देखे नहीं जा सकते क्योंकि उनका विस्तार बहुत बड़ा है 20 मील की सीमा में वे चित्र खोदे हुए और एक एक चित्र मीलों तक फैला है तो नीचे से तुमको देखने के उपाय नहीं उनको देखने के लिए सिवाय हवाई जहाज के कोई उपाय नहीं वो चित्र कोई पुरानापन है पंद्रह हजार वर्ष तो अब बड़ी कठिनाई है ये कि या तो जिन्होंने चित्र खोदे थे उन्होंने हवाई जहाज के यात्रियों को देखने के लिए खोदे और अगर हवाई जहाज नहीं था 15,000 साल पहले तो इन चित्रों को खोदना भी मुश्किल इनके खोदने का कोई प्रयोजन भी नहीं क्योंकि इनको कोई देख ही नहीं सकेगा जमीन पर इतने दूरी से ही वो चित्र दिखाई पड़ सकते तब तो वैज्ञानिक कठिनाई में है कि अगर हम ये माने कि 15,000 साल पहले हवाई जहाज था तो हमें यह भ्रांति छोड़ देनी पड़ेगी कि हमने ही पहली दफा हवाई जहाज निर्मित कर लिया अगर पंद्रह हजार साल पहले हवाई जहाज था तो सभ्यताएं हमसे पहले भी शिखर पा चुकी हैं वे सभ्यताएं कहां हैं आज आज उनका कोई नामलेवा भी नहीं है आज उनका कुछ निशाना भी नहीं छूट गया है ये भी अनुमान है हमारे इनके बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है लाउस से कहता है सभी चीजें शिखर पर जाके नीचे गिर जाती सभी चीजें विजय भी शिखर पे जाके गिर जाती सफलता भी शिखर पे जाके गिर जाती यश भी शिखर पर जाके गिर जाता लाउस से कहता है इसलिए बुद्धिमान आदमी कभी किसी चीज को शिखर तक नहीं खींचता वो गिरने का उपाय वो अपने हाथ नीचे उतर की व्यवस्था है हिंसा ताव के विपरीत है और जो ताओं के विपरीत है वो शीघ्र नष्ट हो जाता हिंसा है हिंसा अति है विध्वंसात्मक अति है और जो अति पर जाएगा वो नष्ट हो जाएगा लेकिन लॉस से ये कहता है कि ताओ के विपरीत है हिंसा प्रकृति के विपरीत है हिंसा इसे हम समझने की कोशिश करें अगर कोई आपकी हिंसा करे तो अच्छा नहीं लगता किसको अच्छा नहीं लगता आपके निसर्ग को आपकी प्रकृति को जब आप किसी के साथ हिंसा करते हैं उसे भी अच्छा नहीं लगता किसको अच्छा नहीं लगता उसकी प्रकृति को उसके निसर्ग को इस दुनिया में हिंसा किसी को भी प्रिय नहीं है कोई की भी प्रकृति नहीं चाहती कि हिंसा हो फिर भी हम हिंसा करते जो हम दूसरे के साथ कर रहे हैं वो हम अपने साथ नहीं चाहते कि कोई करे दूसरा भी नहीं चाहता और जब सभी के भीतर का निसर्ग नहीं चाहता कि हिंसा हो तो एक बात तय है कि हिंसा प्रकृति के प्रतिकूल है और जो प्रकृति के प्रतिकूल है लाभ से कहता है वो नष्ट हो जाता है हो ही जाएगा क्योंकि प्रकृति के प्रतिकूल होने का कोई उपाय नहीं हम चेष्टा कर सकते लेकिन प्रकृति के प्रतिकूल हम हो नहीं सकते होने में हम टूटेंगे और नष्ट हो जाएंगे क्यों क्योंकि हमारा होना प्रकृति का अंग है ये मेरा हाथ है ये मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है अगर ये मेरा अंग है तो ये मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है एक ही रास्ता है इसके खिलाफ होने का कि इसको लकवा लग जाए रुग्ण हो जाए मैं कहूं कि उठो और ये ना उठ सके ये बीमार हो जाए इतना तो ही मेरे खिलाफ जा सकता है ये स्वस्थ हो तो मेरे खिलाफ नहीं जा सकता लेकिन बीमार होकर ये मेरे खिलाफ ही नहीं जा रहा ये अपना भी विनाश कर रहा है इसलिए जब भी कोई आदमी स्वस्थ होता है तो प्रकृति के प्रतिकूल नहीं होता हो नहीं सकता और जब कोई आदमी रुग्ण होता है तो प्रकृति के प्रतिकूल होता है हम इससे उल्टा भी कह सकते हैं कि प्रकृति के प्रतिकूल जो होता है वो रुग्ण हो जाता है इसलिए जब कोई प्रकृति के प्रतिकूल चलता है तो अपने हाथ से छीन होता है टूटता है नष्ट होता है किसी भी दिशा में प्रकृति के प्रतिकूल होने का कोई उपाय नहीं अनुकूल होकर ही स्वास्थ्य और जीवन है और अनुकूल होकर ही आनंद और शांति है और जो परम अनुकूल हो जाता है वो मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है परम अनुकूलता का अर्थ हम समझ लें तो प्रतिकूलता भी ख्याल में आ जाए परम अनुकूलता का अर्थ है कि जिसको यह ख्याल ही नहीं रहता कि मैं हूं प्रकृति ही है जब तक मुझे ख्याल है कि मैं हूं तब तक थोड़ा बहुत विरोध रहेगा मैं का भाव बिना विरोध के हो नहीं सकता थोड़ा बहुत विरोध रहेगा तब तक मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा लेकिन जब मैं हूं ही नहीं प्रकृति ही है मेरे भीतर और बाहर तो सब विरोध शांत हो गया बुद्ध के संबंध में कहा जाता है वो ऐसे आते हैं जैसे हवा आए वो ऐसे चले जाते हैं जैसा हवा चली जाए न दिखाई पड़ता उनका आना न दिखाई पड़ता उनका जाना इसलिए बुद्ध का एक नाम है तथागत जो आया और गया लेकिन जिसके आने जाने की कोई चोट नहीं पड़ती तथागत का मतलब होता है जो ऐसे आए कि पता भी ना चले जो ऐसे चला जाए कि पता भी ना चले बुद्ध का प्यारा से प्यारे नाम में तथागत हजारों नाम बुद्ध को दिए गए हैं लेकिन तथागत की खूबी ही और है। आया गया और हमें पता भी ना चले जब कोई इतना एक हो जाता है प्रकृति के साथ कि जैसे प्रकृति ही उसमें उठती है और प्रकृति ही बैठती और प्रकृति ही सोती है और प्रकृति ही चलती तब परम मुक्ति इसलिए अहंकार का इतना विरोध है क्योंकि अहंकार भी आपकी मुक्ति में बाधा है जितना आपको लगता है मैं हूं उतना ही आपका आनंद दूर है और जितना आपको लगे मैं नहीं हूं उतना ही आनंद निकट है जिस दिन लगे मैं हूं नहीं बुद्ध कहते हैं जो बुझ जाता है जैसे दिया बुझ जाए ऐसा जिसका अहंकार बुझ जाता है जो मिट जाता है जैसे बूंद सागर में खो जाए ऐसा जो खो जाता है वही मुक्त इसलिए बुद्ध से कभी लोग जाके पूछते हैं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी तो बुद्ध कहते हैं तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय नहीं तुम से मुक्ति हो सकती तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती कीमती बात है बुद्ध कहते हैं तुमसे मुक्ति हो सकती है तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो ये मत पूछो कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं ये पूछो कि मैं मुझसे कैसे मुक्त हो जाऊं सारा उपद्रव मेरे मैं का है क्योंकि तो मेरा मैं मुझे अलग करता है अगर मैं अनुकूल हूं तो मेरी कोई हिंसा नहीं रह जाती फिर जो भी होता है मैं राजी हूं महावीर के कान में कोई खूंटियां ठोक गया है लहु लुहान उनका कान और बड़ी मीठी कहानी है इंद्र ने महावीर को आके प्रार्थना की कि मैं आपकी रक्षा का इंतजाम करूं ये तो बहुत अशोभन है और हमें पीड़ा होती है कोई आपके कान में खिलिया सोचा तो महावीर ने कहा कि मैं राजी हूं जो हो जाए उसके लिए राजी हूं क्योंकि अगर मैं राजी नहीं हूं तो मैं हिंसा करूं या ना करूं मन में हिंसा हो ही जाएगी अगर मैं राजी नहीं हूं तो हिंसा हो गई ना राजी होना ही हिंसा है तो मैं राजी हूं और जो मेरे कानों में खिलिया ठोक गया है उसकी बड़ी कृपा है क्योंकि उसने मुझे एक, मुझे एक मौका दिया जिसका मुझे पहले कोई अनुभव नहीं था उसने एक मुझे मौका दिया कि जब मेरे कानों में कोई खिलियां ठोक रहा हो तब भी मैं राजी होता हूं या नहीं होता तब भी मैं राजी था और उसने मुझे मुक्ति का एक अद्भुत स्वाद दे दिया कानों में खिलियां ठोंक कर अब कोई मेरे कानों में खिलियां ठोंक कर भी मुझे दुखी नहीं कर सकता इस सत्य को मैं जान गया हूं अब मुझे कोई दुखी ही नहीं कर सकता इस सत्य को मैं जान गया हूं अब मेरी कोई हत्या भी कर दे तो मुझे दुखी नहीं कर सकता मैं मुक्त हो गया हूं मैं दूसरों से मुक्त हो गया हूं लेकिन दूसरों से कोई तभी मुक्त होता है जब अपने से मुक्त हो जाए वो जो अपने से बंधा है दूसरों से बंधा रहेगा असल में दूसरों से हम इसलिए बंधे हैं कि अपने से बंधे मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कैसे मुक्ति होगी पत्नी है बच्चा है घर है दुकान वो ये कह रहे हैं कि जब तक इसको छोड़ के ना भाग जाएं पत्नी को बच्चों को दुकान को तब तक, तक मुक्ति नहीं हो सकती वो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे ये सब उन्हें बांधे हुए कौन किस बांधे हुए जब कोई मेरे पास ऐसा आता है तो मैं उससे पूछता हूं मानो तुम अभी मर गए तो ये लोग तुम्हें रोक पाएंगे नहीं फिर नहीं रोक पाएंगे उनका जब ये फिर नहीं रोक पाएंगे जब ये मृत्यु में नहीं रोक पाएंगे तो मुक्ति में कैसे रोक पा सकते इनका बल कितना है इनका कोई बल नहीं है तुम ही बहाने कर रहे हो तुम ही कह रहे हो कि ये पत्नी की वजह से मैं अटका हुआ और पत्नी सोच रही कि पति की वजह से अटकी हुई है। दोनों किसी की वजह से नहीं अटके हुए हैं, अपनी वजह से अटके हुए हैं। ये आदमी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए अटका हुआ लेकिन ये कह रहा है कि पत्नी मुझे अटकाया है। और ये सच है कि ये आदमी अगर भाग पे कहीं और चला जाए तो कहीं और पत्नी खोज लेगा बच नहीं सकता और तब ये फिर कहेगा कि फिर जान खड़ा हो गया वो जाल कोई खड़ा नहीं कर रहा है वो जाल इसके भीतर है वो जाल मैं के साथ होता ही है तो ये अगर आज दुकान छोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कल एक मंदिर का पुजारी हो जाए या एक आश्रम का मालिक हो जाए तब वही जाल शुरू हो जाए एक मित्र को मैं जानता हूं उनको दो हालत में मैंने देखा एक बार उनके गांव गया था तो वो अपना मकान बना रहे थे संयोग की बात थी उनके घर के सामने से निकल गया तो मैं रुक गया वो छाता लगाए हुए धूप थी तेज मकान बनवा रहे थे कहने लगे बड़ी मुसीबत है लेकिन क्या करें बच्चे हैं उनके लिए करना पड़ रहा है और बन जाए एक दफा मकान तो मैं झंझर से छू ये बच्चे पत्नी इसमें रहे और मेरा मन तो त्याग की तरफ झुकता जा रहा है सुना मैंने क्योंकि कुछ कहने की बात भी नहीं थी दस वर्ष बाद उन्होंने घर छोड़ दिया वो सन्यासी हो गए फिर मैं उस गांव से निकला जहां वो आश्रम बना रहे थे वही आदमी छाता लिए खड़ा था आश्रम बन रहा था वो कहने लगे क्या करूं उन्हें ख्याल भी नहीं रहा कि 10 साल पहले यही बात उन्होंने मुझसे तब भी कही थी क्या करूं अभी शिष्य और ये सब समूह इकट्ठा हो गया है इनके पीछे ये उपद्रव करना पड़ रहा है ये आश्रम बन जाए तो छुटकारा हो जाए मैंने उनसे कहा कि दस साल पहले घर बना रहे थे तब सोचते थे ये बन जाए तो छुटकारा हो जाए अब आश्रम बना रहे हो सोचते हो ये बन जाए तो छुटकारा हो जाए आगे क्या बनाने का इरादा है बनवाओगे तुम जरूर और यही खाता लिए तुम खड़े रहोगे धूप में और फर्क क्या पड़ गया कि मकान बन रहा था बच्चों के लिए और आश्रम बन रहा है सिस्टों के लिए फर्क क्या पड़ गया और मुक्त होना था तो मकान बनाते भी हो सकते थे और मुक्त नहीं होना है तो आश्रम बनाते भी नहीं हो सकते आदमी सोचता है दूसरे बांधे हुए हैं कोई और पकड़े हुए हैं नहीं कोई और पकड़े हुए नहीं हम ही अपने को पकड़े हुए हैं और अपने बचाने के लिए हम औरों को पकड़े हुए हैं क्योंकि उनकी कतार हमारे चारों तरफ हो तो हम सुरक्षित मालूम होते हैं लगता है कि कोई भय नहीं कोई साथी है संगी है मित्र है प्रिजन लेकिन आदमी बचा अपने को रहा है हिंसा ताओ के विपरीत है लेकिन हिंसा पैदा ही क्यों होती मैं अपने को बचाने की कोशिश करता हूं उसी में हिंसा पैदा होती जिस दिन कोई आदमी अपने को बचाने का ख्याल ही छोड़ देता कौन छोड़ सकता है अपने को बचाने का ख्याल सिर्फ वही छोड़ सकता है जिसे यह पता चल जाए कि मैं बचा ही हुआ मुझे कोई काट भी डालेगा तो मुझे नहीं काट पाएगा मुझे कोई मिटा भी देगा तो नहीं मिटा पाएगा मुझे कोई जला देगा तो अग्नि मुझे नहीं जला पाएगी शस्त्र मुझे नहीं छेद सकेंगे कृष्ण कहते आग मुझे नहीं जला पाएगी ऐसी जिस प्रति की सघन हो जाए फिर वो भय रहित हो गया जो भय रहित हो जाता है वो हिंसा रहित हो जाता है जो भयभीत है हिंसा रहित नहीं हो सकता इसलिए मैंने कहा व्यक्ति अहिंसक हो सकता है, है। पूर्ण रूपेण समाज और राष्ट्र पूर्ण रूपे अहिंसक नहीं हो सकते क्योंकि राष्ट्र का मतलब ही संपत्ति है राष्ट्र का मतलब ही सुरक्षा का उपाय है राष्ट्र का मतलब ही सीमा है पहरा है व्यक्ति मुक्त हो सकता है राष्ट्र नहीं हो सकते तब तक जब तक कि इतने व्यक्ति मुक्त न हो जाए कि राष्ट्रों की कोई जरूरत ना रह जाए राज्य तो हिंसक होगा ही इसलिए जो लोग सोचते हैं हम राज्य को अहिंसक बना लेंगे वो गलत सोचते हैं व्यक्ति अहिंसक हो सकता है राज्य हिंसा को मजबूरी मानने लगे इतना काफी इसे थोड़ा ठीक से समझ ले राज्य हिंसा से प्रेम ना करे मजबूरी मानने लगे इतना काफी लेकिन बड़ा मुश्किल अभी हमने बांग्लादेश में अपनी फौजें भेजी फिर लौट के हम पद्मश्री और पद्मभूषण और महावीर चक्र बांट रहे हैं जिन्होंने जितनी ज्यादा हिंसा की है उनके ऊपर उतने बड़े तगमे लगा रहे हैं ये सिर्फ मजबूरी नहीं मालूम होती इसमें रस मालूम होता है। ये मजबूरी होती तो हम कहते कि चलो जिन जिन जितनी ज्यादा हिंसा की है वो तीर्थ करके अपना पाप का प्रचालन करें अगर मजबूरी होती तो हम कहते कि अब तुम जाओ काशीवास करो कुछ दिन ध्यान करो और अपना जो पाप हो गया उसकी परमात्मा से प्रार्थना करो कि मजबूरी में हुआ हमारा कोई रस ना था तो साह को हमें छुट्टी दे देनी थी कुछ दिन के लिए। तीर्थ जाने के लिए केदार बद्री कहीं जाकर बैठ जाओ पर जो हो गई है बात मजबूरी थी करनी पड़ी है उसका कर लो, लेकिन हम चक्र और पदवियां बांट रहे इसमें रस मालूम पड़ता है यह हिंसा मजबूरी नहीं मालूम पड़ती ये आवश्यक बुराई नहीं मालूम पड़ती इसमें कुछ गौरव मालूम पड़ता है राज्य इतना ही कर ले कि हिंसा को मजबूरी मान ले तो बड़ी बात है व्यक्ति अहिंसक हो सकता राज्य हिंसक रहेगा लेकिन मजबूरी में हिंसक हो जाए तो लाभ से कहता है वो राज्य धार्मिक हो गए ध्यान रहे बड़ी चर्चा चलती है कि राज्य को धार्मिक होने का क्या अर्थ कोई राज्य मुसलमान है तो वो सोचता है धार्मिक कोई राज्य ईसाई है तो वो सोचता है ईसाई है हमारा जैसा मुल्क का राज्य जो सोचता है सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है तो वो सोचता है धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं न तो ईसाई न हिंदू न मुसलमान राज्य धार्मिक होते धार्मिक राज्य का एक ही अर्थ है हिंसा जिस राज्य के लिए मजबूरी फिर वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे ईसाई कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जिस राज्य के लिए हिंसा में मजा है और जो प्रतीक्षा कर रहा है हिंसा करने की मौका मिले तो हिंसा करेगा आक्रमण के नाम से सुरक्षा के नाम से और इतिहास बड़ा अनूठा है दुनिया में जब भी दो लोग लड़ते हैं दोनों ही मानते हैं कि वो सुरक्षा कर रहे हैं आक्रमण मानने को, को कोई कभी राजी होता नहीं अब तक मनुष्य जाति के इतिहास में किसी ने यह नहीं कहा कि हमने आक्रमण किया है इसलिए सभी मुल्कों का जो सुरक्षा मंत्रालय है वो डिफेंस कहलाता बड़े मजे की बात है किसी मुल्क में कोई कोई सेना है ही नहीं सभी डिफेंस डिपार्टमेंट वो सब सुरक्षा ही करते तो फिर आक्रमण कौन करता है कोई आक्रमण करते ही नहीं सभी सुरक्षा करते युद्ध कैसे होता है हालत उल्टी मालूम पड़ती मालूम पड़ता है कि दोनों आक्रमण करते हैं और कहीं दुनिया में किसी राज्य के पास सुरक्षा का मंत्रालय नहीं सभी के पास आक्रमण के मंत्रालय लेकिन बेईमानी और बेईमानी अपने को छिपाती है लवसे के हिसाब से अगर राज्य हिंसा को मजबूरी समझता हो गौरव न लेता हो निंदा मानता हो ज्ञानी अनुभव करता हो पश्चाताप करता हो करना पड़े मजबूरी हो जाए कोई रास्ता न निकले तो जाता हो लेकिन वहीं रुक जाता हो जहां बात प्रयोजन पूरा हो जाए और प्रयोजन भी पूरा हो जाए तो भी अनुभव करता हो कि एक बुरा काम करना पड़ा है ऐसी प्रती होती हो तो वो राज्य धार्मिक है ंथ सभी राज्य अधार्मिक है और जो ताओं के विपरीत है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है विनाश का अर्थ ही असल में धर्म के विपरीत होना है जो धर्म के विपरीत है वो विनष्ट हो जाता है लेकिन कैसे आपको ख्याल भी नहीं आएगा हालतें तो उल्टी दिखती है जो धर्म के विपरीत है वो काफी दिखते होते मालूम पड़ते जो धर्म के विपरीत है वो काफी फलता फूलता मालूम पड़ता है और धार्मिक को देखने तो दिन ही पिटा कुटा मालूम पड़ता है अल्लाह से और सारे शास्त्र कहते हैं दुनिया के कि जो धर्म के विपरीत है वो नष्ट हो जाता है और जो धर्म के अनुकूल वो बढ़ता चला जाता है पर दिखाई तो उल्टा पड़ता है लोग रोज मुझे कभी न कभी आके कह जाते हैं कि फलां आदमी बेईमान झूठ सब तरह से भ्रष्ट और सफल हो रहा है और वो ये भी कह जाते हैं कि मैं ईमानदारी से चल रहा हूँ सच्चाई से चल रहा हूँ और असफल हो रहा हूं है न्याय समझाने वाले भी हैं उनको वो कहते हैं कि परमात्मा के राज्य में देर है अंधेर नहीं जरा रुको कब तक रुके हुँ? और पक्का अंधेर दिखाई पड़ता है और देर है अगर तो इतनी लंबी है कि इस जन्म में तो कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। अगले जन्म का कोई पक्का नहीं और जब अभी जो चल रहा है वो पहले भी चल रहा था और भी पहले चल रहा था क्योंकि तो ये ये शिकायत पुरानी हजारों हजारों साल से ये शिकायत है आदमी की कि जो बुरा आदमी है वो सफल हो रहा है नष्ट हो रहा है बला आदमी और ये सब लाभ से वो कृष्ण और महावीर और बुद्ध कहते हैं कि वो जो धार्मिक है वो नष्ट नहीं होता वो जो अधार्मिक है वो नष्ट होता है तब जरा सोचना पड़े या तो ये गलत कहते हैं या हमारे विश्लेषण में कहीं भूल हम जिसको धार्मिक कहते हैं वो भी धार्मिक नहीं है एक बात और वो जो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूं ईमानदार हूं वो भी ईमानदार नहीं है और सच नहीं बोल रहा है हो सकता है बोल रहा हो जहां तक तथ्य की बात है हो सकता है आप सच बोल रहे हो लेकिन सच बोलने के कारण और अभिप्राय पे सब निर्भर करता है इसलिए आप सच बोल रहे हो कि आप इतने भयभीत आदमी हैं कि झूठ बोले तो फंसने का डर है अगर डर ना हो तो आप झूठ बोले अगर आपको पक्का आश्वासन दिला दिया जाए कि कोई अदालत आपको पकड़ेगी नहीं कोई कानून आपको सजा नहीं देगा परमात्मा की अदालत में भी आपका बड़ा स्वागत सत्कार होगा आप झूठ बोल सकते फिर आप सच बोलेंगे फिर भी जो आदमी सच बोलेगा वही सच बोल रहा है और अगर यह भी कहा जाए कि सच बोलने वाला नर्क में सड़ेगा और आग में गलाया जाएगा और जहां भी सच बोलोगे कष्ट पाओगे फिर भी जो आदमी सच बोल रहा है वही सच बोल रहा है जो प्रियोजन से बोल रहा है ये जो आदमी आते हैं जो कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं और अभी तक सफलता नहीं मिली इनको रस सफलता में शक्ति में बिल्कुल नहीं, नहीं। इसलिए ये परेशान ही देखते हैं झूठ आदमी बोल रहा है और सफल हो रहा सफलता में इनका भी रस है लेकिन डरपूखे भयभीत है झूठ बोल भी नहीं सकते और सफलता भी वैसी चाहते हैं जैसा झूठ बोलने वाला पा रहा है, लेकिन झूठ बोलने वाला क्यों तो सफलता पा रहा है समझ में यह भी कि जो आदमी सच बोल रहा है उसकी सच्चाई में ईमानदारी नहीं मान लें कि उसका जो हिरास हो रहा है वो उसके ही कारण हो रहा है झूठ बोलने वाला आदमी तो सफल हो रहा है चीजें जटिल है और कोई चीज एक कारण से नहीं होती अनेक कारण से होती जो आदमी झूठ बोलकर सफल हो रहा है उसमें और भी कुछ होगा साहस होगा साहस गुण है झूठ दुर्गुण लेकिन साहस गुण और साहस इतना बड़ा गुण है कि झूठ भी हो तो भी साहस सफल हो जाता है और दुस्साहस इतना बड़ा दुर्गुण है कि सच भी हो तो उसको भी डुबा लेता है अगर हम गौर से आदमी का विश्लेषण करें तो जो आदमी भी सफल होता दिखाई पड़ रहा हो कुछ ना कुछ पता चलेगा कि गुण है जो उसे सहारा दे रहा है और जो आदमी असफल होता दिखाई पड़ रहा है कितना ही ईमानदार दिखाई पड़े कुछ ना कुछ दुर्गुण मिलेगा जो उसे डुबा है धर्म समस्त सदगुणों का जोड़ है अधर्म समस्त दुर्गुणों का जोड़ है मात्रा पर निर्भर करता है लेकिन एक बात तय है कि अधर्म हारता है टूटता है बिखरता है क्योंकि वह प्रकृति के प्रतिकूल है कई बार बुरा आदमी हंसते हुए मिल जाता है और अच्छा आदमी रोते हुए मिलता है ऐसी अच्छाई भी क्या अच्छाई है जिसमें से रोने निकलता है और ऐसी बुराई में भी कुछ खूबी है जिसमें से हंसना तो निकल है जब अच्छा आदमी होता हुआ मिले चाहे हार गया हो तो हार में भी आनंदित हो तभी जानना कि कोई धार्मिक आदमी धार्मिक आदमी हारना जानता ही नहीं क्योंकि हार में भी जीत ही उसे दिखाई पड़ती धार्मिक आदमी असफलता को पहचानता ही नहीं क्योंकि सभी असफलताएं उसके द्वार आते आते सफलताएं दिखाई पड़ने लगती धार्मिक आदमी असंतोष से परिचित ही नहीं है क्योंकि उसके पास वो कला है कि जो भी चीज उसे छुएगी वो संतोष बन जाती और इससे विपरीत अधार्मिक आदमी हो, वो कितनी सफल हो जिस दिन सफलता उसके घर आती असफलता हो जाती जिस दिन वो पा लेता है झूठ से बेईमानी से कुछ उसी दिन व्यर्थ हो जाता है वो कितना ही बड़ा महल बना ले उस महल में सो नहीं पाता वो कितना ही बड़ा महल बना ले वो महल उसका नहीं होता जिस महल में सोना पाता हो आदमी वो उसका अपना और कितना ही धन इकट्ठा कर ले उसके भीतर की निर्धनता में कोई कमी नहीं आती वो मांगे ही चला जाता है वो चोरी किए ही चला जाता है वो दुख उठाए ही चला जाता है मेरे हिसाब में धार्मिक आदमी सफल होता है क्योंकि असफलता उसके पास आते ही सफलता हो जाती है उसके देखने के ढंग में उसके जीने के ढंग में वो कीनिया वो कला है वो तो जो भी छूता है वो स्वर्ण हो जाता है अधार्मिक आदमी के जीने के ढंग में ही वो भूल है कि वो सोने को भी इकट्ठा कर लेता तो मिट्टी हो जाती उसकी सब सफलताएं भी आखिर में उसे मालूम पड़ती हूं उसे कुछ भी नहीं दे गई वो रिक्त ही जीता है और रिक्त ही मरता है इसका मतलब यह हुआ कि आप जरा और धन से सोचें अगर आप शांत हो आनंदित हो और आपको लगता हो कि जीवन एक प्रफुल्लता है तो समझना कि आप धार्मिक आदमी अगर इसके विपरीत हो तो समझना कि धर्म के नाम पर आप अपने को धोखा दे रहे हैं। अगर आप दुखी हो परेशान हो पीड़ित हो उदास हो जीवन एक संताप को तो समझना कि आप अधार्मिक आदमी भला आप मंदिर नहीं मिल जाते हो गीता रोज पढ़ते हो कुरान तसे टेकते हो तो भी आप अधार्मिक आदमी हम उल्टा लें तो आसानी हो जाएगी मैं गुरुकुल में गया तो गुरुकुल के सारे अध्यापक इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें कुछ समझाएं अनुशासन टूटता जा रहा है और गुरुओं को कोई सम्मान नहीं देता अब क्या किया जाए तो मैंने उनसे कहा कि मेरी परिभाषा पहले आप समझिए मैं उसे गुरु कहता हूं जिसे लोग सम्मान देते ही है और अगर किसी गुरु को सम्मान नहीं देते तो उसे समझ लेना चाहिए वो गुरु नहीं है और जो सम्मान पाने की चेष्टा करता है वो तो गुरु है ही नहीं क्योंकि तो गुरु तो उसे ही उपलब्ध होती है जिसे सम्मान से कोई संबंध नहीं रह जाता तो उन्होंने कहा लेकिन शास्त्रों में तो कहा है कि गुरु को सम्मान देना चाहिए मैंने कहा आपने शास्त्र ठीक से नहीं पढ़े शास्त्र कहते हैं सम्मान जिसको दिया जाता है वही गुरु है तो धार्मिक आदमी नष्ट नहीं होता इसको आप थोड़ा उल्टा करके समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी जो नष्ट नहीं होता वो धार्मिक आदमी है, और जो नष्ट हो रहा है होता रहता है वो आधारने के अगर आप नष्ट हो रहे हैं तो आप समझना की आधारने के अगर नहीं हो रहे हैं और आपको लगता है कुछ नष्ट नहीं हो रहा सृजन हो रहा है निर्मित हो रहा है जन्म रहा है विकसित हो रहा है मेरे भीतर। तो समझना है कि आप धार्मिक आदमी इस तरह अगर सोचेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी और अपनी जिंदगी की परख और कसौटी हाथ में आ जाएगी और एक बार निकस हाथ में आ जाए जिंदगी को जांचने का तो बहुत शीघ्र आदमी को पता चल जाता है कि जहां मैं निसर्ग के प्रतिकूल जाता हूं वहीं दुख में पड़ता हूं और जहाँ निसर्ग के अनुकूल जाता हूँ वही मेरा आनंद फलित हो जाता है। निसर्ग के साथ होना आनंद है और निसर्ग के विपरीत होना दुख है निसर्ग में डूब जाना स्वर्ग है और निसर्ग की तरफ पीठ करके भाग खड़े होना नर्क आ चितना है कीर्तन करें, फिर चले